ब्रह्म ना पुत्राय पुत्रा प्रदात निष्याय कदाचन गुरुदेवाय भक्तायक्तिपराय चातव्यंद नेतरेभ्य प्रदाप नरक झाति सि यह ब्रह्म विद्या न तो अपुत्र को देनी चाहिए और नहीं ही अशिष्य को कभी देनी चाहिए यह विद्या उसी को देनी चाहिए जो गुरु का सच्चा भक्त हो सदा नित्य भक्ति परायण रहे इस शास्त्र विद्या को किसी अन्य को नहीं देना चाहिए यदि कोई देगा भी तो वह देने वाला नरक को जाएगा और सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगी गृहस्थो ब्रह्मचारी भिक्षुकः यत्र स्थित ज्ञानी परमाक्षर ब्रह्मचारी गृहस्थवास्थ था संयासी कोई भी हो एवं कहीं भी निवास करता हो परम अक्षर तत्व को जानने वाला सर्वदा ज्ञानी ही होता है विषय सौ या तो देहांत शुभम ज्ञा देवास्त्रोपनव यदि कोई मनुष्य विषय भोगी विषयों में आसक्त रहने वाला हो तब भी वह इस शास्त्र के ज्ञान से देहांतर अर्थात मृत्यु के पश्चात शुभ गति को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मत्या स्वेधाद्य पुण्य पापे न लिप्यते चोदको बोधक मोक्षद पर आचार्यस्तु महीत चोदको दर्शेन्मागोधक स्थानीन मोक्षतस्तु परुते प्रत्यक्ष जजनम देहे संक्षेपा क्षणु गौतम जो ब्रह्महत्या का पाप तथा अश्वेधादि के पुण्य में लिप्त नहीं रहते हैं ऐसे श्रेष्ठ ज्ञानी प्रेरक बोधक एवं मोक्षदाता माने गए हैं संसार में आचार्य इन्हीं तीन श्रेणियों के कहे गए हैं प्रेरक मार्ग दिखलाता है बोधक यथार्थ बोध ज्ञान का आचरण कराता है मोक्ष प्रदाता परम श्रेष्ठ तत्व प्रदान करता है जिसे जानकर परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है हे गौतम अब तुम शरीर में जजन के संदर्भ में श्रवण करो ते ना नरो जाति शाश्वत पदम स्वयमें इस कृत्य के करने से मनुष्य शाश्वत अव्यय पद को प्राप्त कर लेता है तथा स्वयं अपने शरीर अर्थात देह के अंदर ही निष्कल अर्थात रहित और बिंदु को देख लेता है अने देश विश्व सदा पश्चति मार्गविद तेज्ञापुर पूरक का दोनों ऐनों के सदृश दिन रात्रि के एक एक प्रहर तक रेचक पूरक तथा कुंभक प्राणायाम करें पूर्वम पूर्व चोभयुच्चार्य अर्चयेत यम नमस्कार मुद्रयाभ्य चाचए सर्वप्रथम दोनों अर्थात ओम तथा हंस का उच्चारण करके क्रमानुसार पूजन संपन्न करें, हंस सोहम इस नमस्कार योग के द्वारा तथा सांभवी खेतरी आदि मुद्राओं के माध्यम से अर्चन पूजन करें। करे सूर्य ग्रहणम व्यक्ष तोये ज्ञाजथा तथा सूर्य का पूजन हेतु तो ग्रहण प्रत्यक्ष सोहम साधना रूप में कहा गया है जिस प्रकार जल में जल होता है उसी प्रकार से सायुज्य पद के द्वारा ही प्राप्त होता है एते गुणा प्रवर्तनते योगाभ्यास पृत श्रव तस्मागम समाधाय सर्व दुख बहिष्कृत योग के अभ्यास में जो श्रम किया जाता है उसमें इतने गुण हैं कि इस क्रिया द्वारा उद्योग पूर्वक सभी दुखों को दूर करने की सतत चेष्टा करनी चाहिए योगा ध्यान सदा कृत्म तन्मयताजेत ज्ञान स्वरूपम तर्व हंस मंत्र समुच्चरेत सदा ही इस ब्रह्म विद्या के मंत्र का जप करते हुए योग रूपी चिंतन के द्वारा तन्मेता को प्राप्त करना चाहिए ज्ञान के माध्यम से ही ब्रह्म का परम स्वरूप हंस मंत्र प्राप्त किया जाता है प्राण नाम प्राणिम देहमेतो स्थित तो हंस सदाच्युत हंस एव परम सत्यम हंस एव प्राणियों के शरीर में अच्त रूपी हंस चेतन जीव सदा ही प्रतिष्ठित रहता है हंस ही परम सत्य है तथा हंस ही शक्ति का स्वरूप है हंस एव परम वाक्यम हंस है तो वैदिक हंस परो रुद्रो हंस एव पर हंस ही परम वाक्य है हंस ही वेदों का सार है हंस ही परम रुद्र है और हंस ही परमात्मा है सर्वेवस्थ मध्यस्थो हंस एव महेश्वर पृथिव्याद शिवा तो आकाराद्यास्वर्ण का हंस एव सियान्मातृके व्यवस्थितातृकार ही कम मंत्र आदिशंते न कु देवताओं के मध्य में हंस ही परमेश्वर है पृथ्वी से लेकर भगवान शिव ले तक तथा आकार से लेकर क्ष तक हंस ही वर्ण मात्राओं की तरह से स्थित है मातृका वर्ण विहीन मंत्र का उपदेश कहीं भी नहीं दिया जाता है हंस ज्योतिरनुपम्यम दैवध्ये व्यवस्थित दक्षिणा मुखमाश्रि ज्ञान मुद्रा प्रकल्पेत सदा सधि कुत हंस मंत्रुस्मरन निर्मलस्फिकाकार दिव्य रूपमु हंस की अनुपम ज्योति देवताओं के मध्य में प्रतिष्ठित है दक्षिणामुख भगवान शिव का आश्रय लेकर ज्ञान मुद्रा करे तथा सर्वदा समाधि अवस्था में हंस का चिंतन करता रहे और निर्मल स्फटिक के समान उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करे मध्य देशे परम हंसम ज्ञान मुद्रात्म रूपक प्राणोपान सच्चोदान लव्यानौच वायव पंचकर्मेन्द्रियुक्ता क्रियाशक्ति बलोद्यता नागकुरकर दीवदत्त धनंजय पंच ज्ञानेुक्ता ज्ञानशक्ति बलोद्यता पावक शक्ति बलो बलो मध्ये तू मध्येतूनाचक्रेरवी स्थिति मध्य देश में ज्ञान मुद्रा के स्वरूप वाले परमहंस का सदैव ध्यान करना चाहिए प्राण अपान समान उदान व्यान, ये पाँच वायु प्राण तथा पंच कर्मेंद्रियों से सम्पन्न क्रियाशक्ति अधिक बलवती होती है नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त धनंजय और पंच ज्ञानेन्द्रियों से संपन्न ज्ञान शक्ति अत्यंत बलवती होती है कुंडलनी शक्ति के बीच में अग्नि और नाभि चक्र में रवि प्रतिष्ठित रहता है बंधा मुद्रा किताजन नाशाग्रेतु सलोचने अकारे बंधरी हूरकारे संस्थित मकारे मध्ये चुमध्ये प्राणसाया प्रबोधे ब्रह्मग्रंथिकारे च विष्णुग्रंथिहृदे स्थित सर्वप्रथम बंध एवं मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए नासाग्र एवं अपने दोनों नेत्रों में आकार अब अग्नि हृदय में उकार अग्नि और भृगतियों के मध्य में मकार अग्नि प्रतिष्ठित कही गई है इनमें प्राण शक्ति को संयुक्त करें ब्रह्मग्रंथी ओंकार अर्थात नासाग्र एवं नेत्र में और विष्णुग्रंथी हृदय में स्थित कही गई है रुद्रग्रंथिभ्यु मध्ये भिज्य क्षरवायुना संि ब्रह्मा उकारे विष्णुराशि मकारे संस्थित रुद्रस्तो श्यापरा कंठम सकुच्यड्याद स्तंभितजन शक्ति रसनापीड महादेय षोडशी ओर्धुगा चोलाखम निखर तथा त्रिशंख भद्रमकार मूर्धनालम भ्रोर्मुखम कुंडलिचा प्राणा भेद यंतिमंडलम रुद्र ग्रंथि भिगड़ियों के मध्य में स्थित है यह तीनों ग्रंथी वायु अर्थात हंस ज्ञान से भेदन की जाती है अकार में ब्रह्मा का उकार में विष्णु का तथा मकार में रुद्र का स्थान बताया गया है उसके अंत में परमा परात्त्पर ब्रह्म है कंठ का संकोचन अर्थात जालंधर बंद करके आदि शक्ति अर्थात कुंडलनी शक्ति को स्तंभित करें तत्पश्चात जिह्वा को दबाकर सोलह आधार वाली ऊर्धगामी त्रिकूट ईड़ा पिंगला सुसुमना तीनों के मिलन स्थल वाली तीन प्रकार वाली ब्रह्मरंध्र को जानने वाली अति सूक्ष्म सुसुमना नाड़ी को एवं त्रिशंख सुख दुख सुख दुख तीनों को खाने वाले वज्र अयोगी द्वारा दुर्भेद्य युक्त उर्ध्वनाल धर्गुटियों की ओर गमन करने वाली कुंडली शक्ति तथा प्राणों को चलित करके शशिमंडल का भेदन करें